जित ऋषिक वायदन मुनस्तुरगंज योल मुयुखित व्यसनसतामृत समवाहाय गुरज इवाज जन की कर्णधराज लुध जित ऋषि कवायुरादात मन सुगम जय यजता लो लो मुयुद व्यसन शतामृत समवाहाय गुरोम बनी जयंत कर्णधरा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी बताएं ब्रह्मांड भ्रमित को भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी झा के ने बताए इसी जन्म में, में ही भगवत प्राप्ति संभव है इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति हर हालत में संभव है अगर निष्किंचन परमहंस गुरु वैष्णव जो है गुरुदेव गुरुपाद पद्म का वास्तव सेवा हो जाए वास्तव सेवा होने का साथ साथ गुरु प्रसाद के द्वारा भगवत प्राप्ति इसी जन्म में संभव हो सकता और भक्ति मीन श्री लक्षी राम और भक्ति मीन ठाकुर जी ने बताए ही गुरु वही वैष्णव जो ही वैष्णव वही, वही, वही गुरु अर्थात अखंड गुरु तत्व को प्रतिपादन की पहले भी हम चर्चा किए थे गुरु बाग गया तत्सेवन सेवन अविरोधेन च अन्यषा ओपी वैष्णवाण सेवनम श्रेय जीव गो समीपाध्य ने बताया यहाँ सिद्धांत तो ये यह है मायावादी का मापिक ये हमारा गुरु तुम्हारा गुरु ये जो विचार चलता है बाजार में ये कोई इसका कोई बेस नहीं है अज्ञो लोग है बो का कुछ जानते नहीं हैं पौपा जी ने बताया जीवको संपात का जो विचार है इसमें गुरु जी का आज्ञा लेकर गुरु जी का सेवा का विघ्न ना आए अर्थात गुरु सेवा में गुरु गुरुसेवा लोघुसेवा में बदल ना जाए ध्यान से गुरु सेवा हमारा गुरु सेवा अगर लघु सेवा में बदल जाए तो बड़ा पश्चाताप की विषय है गुरु सेवा आदमी लोग सब आदमी जानता नहीं वो लोग सोचते हैं कि गुरु जी का थोड़ा बहुत बड़ा खाना पीना कपड़ रहने का वो ये सब सोचता है कि गुरु शेवा ही हो गया और कुछ नहीं हा? और लघु सेवा में लगे लघुसेवा में लगे रहे तो ठीक नहीं गुरु सेवा लघु सेवा ये जो भाव है बहुत सुख विचार है जैसे कि एक, एक उदाहरण हमने उठाया था आपको मालूम है कि नहीं भूल गया भलेसे लोग और किशोरदास बाबा जी महाराज ने विमला प्रसाद सरस्वती एक ही शिष्य इनको आदेश किए थे हमार प्रभु कभी कली कु, का ब्रह्मांड में नहीं जाना किसी को शिष्य नहीं बनाना कुलिका ब्रह्मांड में नहीं जाना किसी को शिष्य नहीं बनाना ऐसा करके सारे आदेश किए थे लेकिन बाहरी दृष्टि में विचार किया जाए तो लगता है कि प्रभुपात जी गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का आदेश पालन नहीं किए ऐसा लगता है शिष्य नहीं बनाना कोली का ब्रह्मांड में नहीं जाना ऐसा करके जो आदेश दिए हैं तो बाहरी विचार में लगेगा ये पापा ने तो बहुत शिष्य बनाए पापा ने तो कोली का ब्रह्मांड मतलब कोलकाता गौर के यही माने करते थे मजा करके तो उसमें नहीं जाना बोला पापा ने बताया हमने गुरुजी का आदेश उल्लंघन नहीं किए हमने कभी को कोई शिष्य नहीं बनाया सारे गुरु बनाया हमारा जिंदगी में केवल गुरु बनाया यहाँ शिष्य नहीं बनाए एक भी शिष्य नहीं और मैं कली का ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ मैं कली का ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ मैं अपरा कि अपराकी संकीर्तन सदन हरिका हरिनाम संकीर्तन सदन जो मठ है मठ में जाता हूँ <coughs> मैं कलिका ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ और असत्संग नहीं करना असत्संग नहीं करना शिष्य नहीं बनाना और कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना किसी का संग नहीं करना किसी का श्री गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज ने बार बार बताए किसी का संग नहीं करना किसी को शिष्य नहीं बनाना कलिका ब्रह्मांड में नहीं जाना तो क्या हम ये सोचेंगे कि प्रभात गुरुजी का परमहंश गुरुजी का आदेश को उल्लंघन किए इसमें क्या विचार बैठता है क्या विचार करोगे पोपा जी ने बताया कि देखो हमने कोई शिष्य नहीं बनाया सारे गुरु बनाया परीक्षा करके देख सकते हो वास्तविक तो विचार है कोई परमश गुरु वैष्णव जो है कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते बाहरी दृश्यों में लगता है कि शिष्य बनाया लेकिन उसको गुरु मानता है इस प्रसंग में मैं विचार करूं कि कि प्रभुपात का विचार समझ में आए तो भक्ति प्रमोद पुरी स्वामी महाराज का विचार समझ में आए क्योंकि जो प्रभुपाद का विचार है वही हमारा गुरुपाक पद्म भक्ति प्रमोद पूरी स्वामी महाराज जी का विचार है वही श्री परमप केशव गोस्वी महाराज जी का विचार है वही परम भक्ति रोक श्रीधर गोस्वा महाराज का विचार है वही पदात श्री भक्त तो माधव गो सिंह महाराज का विचार सिर्फ अज्ञान की कारण सिर्फ अज्ञान के कारण सब आपस में लड़ाई करते रहते हैं वास्तविक विचार जो है सब प्रभुपात का विचार का ऊपर ही प्रतिष्ठित है लेकिन आम आदमी जानते नहीं इस प्रश्न में हम बाद में चर्चा करेंगे पहला इसका उत्तर आप सुन लो प्रोपा जी बोल रहे हमने एक भी शिष्य नहीं बनाए सारे गुरु बनाए इसका प्रमाण भी प्रभुपात दिए हैं और हम ही हम कली का ब्रह्मांड में नहीं जाते कभी हम अप्राकित तो हरिनाम संकीर्तन सदन जो है गौड़ी मठ जो है उसमें गौड़ी मठ में मैं जाता हूँ वहाँ रहता हूँ दूसरी जगह कली का ब्रह्मांड में और किसी का संग नहीं करना हमारा गुरुपाक पद्म आदेश दिए हैं आप लोग विश्वास करो मैं किसी का संग नहीं करता हूँ किसी का संग शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा ने बताएं हमारा गुरुपाद पद्म परमंश्रेष्ठ श्री शिल गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज इनके संग ऊंचा संग इतना ऊंचा संघ गौकिशोरदास बाबाजी महाराज का संग प्राप्ति करना मतलब है राधारानी का संग गुण का संग राधा रानी का संग शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा ने बताएं ये हमारा परम सो सिलोल सेल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का ऊंचा ऊंचा संघ प्राप्ति करने के बाद मेरा दुनिया में किसी का संग करने का कोई रुचि नहीं रहा मेरा अंदर में कोई रुचि नहीं है किसी का संकर्म विश्वास करो इतना ऊंचा संग दे दिया हमको हमारा गुरुपाद पद्म ने हमको और किसी का संग करने का रुचि नहीं है किसका संकर्म दुनिया का किसी का संकर ने कह ये जो अवस्था है इस बात को हम विचार करेंगे गुरु तत्व तो का आधार पर सिलो महाराज जी गौरकिशोर बाबा जी महाराज जो जो तीन आदेश किए ये तीन का कोई उल्लंघन नहीं किए सदा सर्वदा पालन किए थे सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती आम आदमी इतना नीचा है इतना गंदा है उसका विचार बोलते रहते हैं कि प्रभु जी ने क्या गोरकिशोर दस बाबा जी महाराज का कपड़ा धोया है कि रसोई किया क्या सेवा किया इतना पशुवित्ती संपन्न है मानुष आदमी इतना नीचे गिर गया आदमी इतना नीचे गिर गया तो उसका कोई शर्म नहीं है वो ऐसा तर्क उठाता है कि प्रहुपाजी ने गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का क्या सेवा किया कोई रसोई किया कि कपड़ा धोया क्या किया क्या सेवा किया ये सब पुरुषित्ती संपन्न मानुष है ये लोग जानते नहीं क्या बोल रहा है सिर्फ प्रभुपाद जी गुरुवाणी का रखा किया सबसे बड़ा सेवा है सबसे बड़ा सेवा गुरुवाणी हमारा ये तमाम गौड़ियों वैष्णव जगत का जो संपद है वो कौन सी संपदाय मूरख आदमी समझते नहीं कि ढेर सारे ढेर सारे रुपया पैसा इकट्ठा कर दिया बिल्डिंग बना दिया मूरख आदमी मूरख आदमी है सब महामूरख मूरख नहीं वो सोचता है कि बिल्डिंग बिल्डिंग बना दिया सब हो गया वो गुरु सेवा हो गया अरे लोग तो सम्मान करेगा सम्मान करेगा ना बड़ा बड़ा व्यवस्था है सब कुछ है भोज भंडारा किंतु बोका लोग ऐसा समझेगा तत्विद को कभी धोखा देना संभव नहीं तत्विद जानता है जो तत्विद है वो जानता है गुरु सेवा क्या है ये सब बारे में वो बात खुद परम महाराज भी भक्ति में ठाकुर बहुत सारे हमने ये बात पड़ा भड़ा सभा में बहुत चिल्ला चिल्ला के भी बात किए जो हमारा सबसे बड़ा जो जो संपत्ति है ये गौड़ी संप्रदाय का वो कौन सी संपद है कौन सी संपद बणी वैभव हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है बानी वैभव यही हमारा वैभव है बाकी वैभव हम मानते नहीं हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी सिला, सिला गौकिशोर दास बाबा जी महाराज ये सब जो है ये खानदान का है देखो रघुनाथ दास गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी ये का जो संपद है यही जो संपद देखे गया है इसी को रक्षा करना मतलब है गुरुसेवा सब सोच लो ये कथा हर जगह चले जाए लोगों को जो बोका बनाने का जो चक्कर है ये बंद हो जाए ये सबसे बड़ा गुरुसेवा है सबसे बड़ा गुरुसेवा है जो गुरुवाणी जो है वाणी वैभव को संरक्षण करना हमने चिल्ला चिल्ला कर बड़ा समाज में ये सभी उठाया बड़ा बड़ा सभा में द ओनली ड्यूटी ऑफ एन आचार्य टू गिव फुल प्रोटेक्शन टू सिद्धांत वाणी एक आचार्य का कोई दूसरा कुछ ज्यादा का, कुछ काम ही नहीं एक काम है ये एक काम के द्वारा सारे दूसरा काम अपने आप बन जाए एक आचार्य का पहला काम है और सिद्धांत वाणी वानी को संरक्षण करे अगर ना कर पाए वो कूलांगार है गुरु नहीं है बिल्कुल नहीं ये पूरा गोड़ियों वैष्णव वैभव जो है ये पानी वैभव को संरक्षण करना ये अगर करने का कोई इच्छा नहीं बाकी सब भोज भंडारा और लोगों को भड़काने का उल्टा रास्ता में भेजने का कोशिश है वो तो सोच लो को कूलो पांग सुनाना भागवत में जो बोला है कुछ करने का नहीं बहुत सारे विचार हैं शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपात अपना आविर्भाव तिथि जो है उस तिथि पे आसन में बैठे हुए हैं वैसासन में सारे शिष्य लोग जो है उनका पूजा कर रहे है आरती कर रहे है शिल सरस्वती ठाकुर अपना अभिभाषण में जब सारे आदमी गुरु जी का बारे में प्रवचन किया पुष्पांजलि या भाग पुष्पांजलि भोपाज ने बड़ा दुखी होकर और कि दुख प्रकाश करके बोले आज आज हम ये जो वैशासन में बैठा हुआ है मेरे सामने जो है सब ये हमारा गुरुवर्गो ये हमको शिक्षा देने के लिए गुरु को कैसे पूजा करना चाहिए गुरु तत्व तो तो कैसा है इसको हमको समझाने के लिए आज ऐसा पूजा का आचरण करके दिखाया ये सब मेरा सब विपोध उदाहरण बांधव है ये सब मेरा है सामने जो है ये शिष्य नहीं है मेरा गुरुवर्ग है और मेरा विपोध उदाहरण बांधव मेरा मन जो है कब कहाँ चले जाए कुछ ठिकाना नहीं ये जो हमारे गुरुवर्ग चारों ओर हमारा सामने रहते हैं इन लोगों का जो उत्साह हुआ है गुरु सेवा में जितना निष्ठा है विचार है इसके द्वारा हमारा हिंद हृदय में प्रेरणा मिलते रहते हैं हम भी प्रेरणा मिलते रहते हैं इसलिए देखो हमारा पुती का पुका शादी इतना सारे वाणी का सेवा में हमारा उत्साह देते ये सब हमारा उत्साह देने वाले प्रेरणादायक जो है, है? हम वैशासन में बैठ के विश्वास करो आप लोग हमने पूजा नहीं लिया बोला आपने तो लिया पूजा बोला नहीं लिया बिल्कुल हम पूजा नहीं लिया जो सब आपने हमको पूजा करने का जो व्यवस्था किया वो सब पूजा हमारा गुरु परम सदस्य गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के चरण में हम पहुँचा दिया हम एक बूंद भी कोई सेवा ग्रहण नहीं किया आप लोग विश्वास करो गुरु तत्व तो का इतना गंभीर विचार है कि हम पागल का माफिक बता, बताते रहे वास्तव सत्व तो कथा दुनिया हमसे रूट जाए बड़ा गुस्सा हो जाए क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं वास्तव विचार ये हैं कि गुरु पूजा क्या चीज़ है जो वास्तव गुरुसेवा करते करते जब खुद गुरु हो गया वही जानते हैं जब गुरुसेवा करते करते करते एक स्वयं गुरु तत्व तो तो में प्रतिष्ठित हो जाता वही वास्तव गुरुसेवा कर पाते नहीं तो गुरु गुरुसेवा करना उतना आसानी नहीं संभव नहीं है आज गुरुपात पद्मों का तिरुभाग तिथि आप देख रहे हो सामने गुरुपात पद्मों का हमारा उत्सव क्या है बोले हमारा माँपिक कांगाल का उत्सव है ज़्यादा करके हरि कथा कीर्तन करना और दूसरा तो कुछ है नहीं सीला गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज बोल रहे आज बड़ा भारी महामहोत्सव है किस चीज का बोले आज बड़ा हम संकीर्तन महोत्सव करेंगे यही हमारा हमारा माँपी काम का ये सबसे बड़ा उत्सव सब है उस दिन भी बताया था आज गुरुपाद पद्म का तिथि है आपका विचार से आप लोगों का विचार से आज गुरुपाद पद्मीला में प्रविष्ट हुए बड़ा आनंद की बात है रास पूर्णिमा का तिथि उस समय गुरुपाद पद्म छोड़ के साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का रासलीला में पहुँचे ये आनंद की बात है और विरह तो ऐसा है कि अब साक्षात रूप से दर्शन नहीं होगा लेकिन वास्तव शिष्यों का हृदय में हर वक्त गुरु जी का आविर्भाव हर वक्त है इसका तिरोभाव कभी नहीं है वास्तव जो शिष्य है उसका हृदय में गुरु तत्वों का गुरु जी का जो हर वक्त आविर्भाव है इसमें तिरोभाव बोल के कुछ चीज़ है नहीं है और जो तिरोभाव जो है आज आज लगता है कि बाहरी दृष्टि में तिरोभाव तो है ही है लगता है कि आज गुरुपात पद तो में बाहरी दृष्टि में अंतोद्धन करके सत्शिष्यु का हृदय में जो नित्य उदित होकर रहता है आ लगता है अभी आज ही आविर्भाव है प्रपात कह रहे हैं कि आप लोगों का दृष्टि में आज तिरवाब है कि जगतवासी को वंचित करते हुए हमारा गुरुपाद पद्मों क्या कि जगतवासी को वंचित करते हुए कि जो लोग विमुख है और आज अंतर्धन लीला में चले गए और ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारे पास पहुंच गए हमारा हमारे साथ है सेवा चल रहा है सब कुछ ऐसा करके विचार उठाए पहुपात का अनुगत्य का प्रसंगों में गुरु जी कुछ बातें कहे थी बहुत सारे सिद्धांत तो है भक्ति प्रमोदपुर के सिंह गुरु महाराज जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे इस समय प्रणवानंद ब्रह्मचारी प्रोपात का तीरभाग में गुरुयाद गुरु जी कह रहे हैं कि अंतिम समय में हमको और परमानंद प्रभु जो बचपन में आए थे प्रभुपात जी का पास ये दोनों परमानंद प्रभु है परमानंद प्रभु और ये प्रणमानंद ब्रह्मचारी दोनों दोनों ही छोटे परमानंद प्रभु आठ दस साल दस साल बारह साल की उम्र में आए थे गुरु जी थोड़ा और ज़्यादा था जो भी है नित्य जगत का है तो आने का बाद ये सब सेवा की बानी वानी बानी सेवा आने का साथ साथ बानी सेवा में लगा दिया ये प्रौपा जी का आचार्य शिव जो है प्रभुपा जी का जो आचार्योत्व है गुरु, गुरु जी बताएं जो प्रभपा जी का आचार्योत्व का ये स्पेशलिटी था कोई भी आदमी प्रभुपा जी के सामने आए वो कैसा है उसका पूर्व संस्कार क्या है समझ के प्रोपा उसको उसी सेवा में लगा दी ये दूसरा गुरु जो है वो सबका हिम्मत नहीं पोपाजी का ऐसा था पोपाजी जो जिस संस्कार से आए हैं उसको उसी सेवा में लगा दी इससे इसलिए भक्ति पूर्ण विश्व में गुरु महाजी को वानी सेवा में लगा दी पहले से वानी सेवा में लगा दी और पौपा अंतिम समय में जो असुस्थ लीला की पुरुषोत्तम धाम चटक पर्वत में प्रोपाद जी का शरीर बहुत असुस्थ लीला प्रकाश की विनोद प्रभु बिनोद बिहारी जो है सिले परम वे केशोकशी महाराज पोहपात का पास एकांत में जाके बड़ा शोक प्रकाश किया पोपाज अब असुस्थ लीला कर रहे हो हैं हम लोग सहारा हो जाएंगे ऐसा करके पोपा जी ने पोपा जी का पास बताए पोपा जी ने बड़ा उदास होकर बोले अब हमारा बात कोई ग्रहण नहीं कर सकता अब हमारा बात कोई ग्रहण नहीं कर रहा है अब ज़्यादा रह के क्या करे इतना ही बता दिया हमारा जो बात है सब आदमी ग्रहण नहीं कर पाता और रह के क्या करे इतना ही बोल दिया उसके बाद तिडंडी में आया तिडंडी में आए उसी लास्ट सेश टिडवंडी मठ में चटक पर्वत से टिडंडी भुवनेश्वर में आए गुरुपार्थ पद्मशिला भक्ति पुनो पूर्व महाराज जो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे उसका साथ थोड़ा मजाक किया प्रणवानंदों को थोड़ा सन्यास देना चाहिए प्रणवानंदों को सन्यास देना जरूरी है उसके बाद मजाक किया पूर्णवानंद माँ अपना माता देवी को माता ठाकुरानी को बहुत प्यार करते हैं ऐसा किया पूर्णवानंदो माता ठाकुरानी को उसका माता ठाकुरानी को, को बहुत प्यार करते हैं ऐसा करके अब क्या किया जाए इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला सिर्फ बोला उसको सन्यास देना चाहिए इतना बोला फिर चटक फिर जो भुवनेश्वर जो तिरंडी मठ उधर से फिर कलकत्ता गौरी मिशन में पहुंचे गौरी मिशन में आने का बाद पापा जी और असुस्थ लीला ज़्यादा प्रकाश किए एकांत में एकदम अपना भजन भूतन में डॉक्टर आके बार बार बोला आपको एकदम बिल्कुल प्रवचन जो बात है बातें नहीं करना चाहिए जितना बातें कम करोगे अच्छा है लेकिन गोपा जी बड़ा दुख के साथ बुद्धो है डॉक्टर के साथ डॉक्टर के पास बताते थे ये देखो डॉक्टर अगर मैं प्रवचन बंद कर दूं तो और ज़्यादा असुस्त हो जाऊं प्रवचन संकीर्तन करते रहे तो उसमें मैं सुस्त रहता हूँ डॉक्टर तो अवाक हो गया डॉक्टर का है, कैसा है और कभी कोई आए तो बोलो देखो ये लोग मेरे को हरी कथा नहीं बोलने देते हैं ऐसा करके बस थोड़े ही दिन में पोपाजी और सुस्थ हो लीला प्रकाश किए उसके बाद जो जैसे लीला प्रकाश करते हैं वैष्णव लोग ऐसा ही किए उसके बाद दो सेवक जो है परमानंद ब्रह्मचारी और परमानंद प्रभु दोनों को मिशन का तरफ से सेवा में लगा दिया गया आप लोग एकदम अंतरंग सेवा जो प्रपात का जो शेष अंतिम समय इस समय सेवा में लगा दिया बारह घंटा परमानंद ब्रह्मचारी गुरुपाद पद से भक्तिपुर गुरु महाराज और बारह घंटा जो है ये पर, परमानंद प्रभु बारह घंटा बारह घंटा किसी भी समय पुभपात को छोड़ के नहीं जाना किस समय क्या हालत हो ऐसा असुस्थ तो लीला कर रहे गुरुपाद पद में रात का समय का सेवा मेरा था पूरा तमाम रात जागे हरिनाम करता था पौपात का पोपात का ऊपर विशेष नज़र रखते थे कि क्या सेवा क्या जरूरी है नहीं है अंतिम समय में जब निशांत तो लीला है तीन साढ़े तीन पौने चार बाजे उस समय ने मैं क्या की भले हमारा सेवा समाप्त हुआ चार बजे और परमानंद थोड़ा आगे ही आया उसको जो सेवा का जो समान है समझा इत, इतना तक तो अशुभ दबा दिया इतना तक तो ऐसा ऐसा किया करके समझा बुझाकर जब आप गुरुपाद पद्मो कमरे से प्रोपाद का भजन कुटी से निकल के धीरे धीरे जा रहा है चिंता कर रहा है जब ये प्रोपाद जगह चले जाए तो पूरा दुनिया अंधकार हो जाएगा क्या करे बस फिर जा रहा है सिर्फ बारंदा दे के प्रपात जी का कमरे से निकल कर, जा रहा है लगता है कि चारों ओर अंधेरा पोपात जाएगा तो चारों ओर अंधेरा इतने में सोचते सोचते चिल्लाया परम परमान परमानंद प्रभु परमानंद जल्दी आओ पोपात पोपात बस आया तो अंतिम समय प्रपात जी निशांत लोला में प्रविष्ट हो गए हाहाकार मंच गया चारों ओर विद्युत का माफिक चारों ओर खबर पहुंच गया ये प्रपात जी भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अंतिम लीला में प्रवेश की तो उसके बाद जो है गुरुजी जी बताए थे एक आश्चर्य चीज है गुरुपाद पद बताए थे उस समय एक आश्चर्य घटना हुआ मंदिर में जितना बारी जितना सारे घड़ी है जितना सारे वॉल क्लॉक जितना सारे घड़ी है पोपा जिस समय अंतर्धन के उस समय स्टार्टअप हो जितना सारे घरी है जिसका सारे घरी एक जगह बंद हो गया पूरा गुरु जी ये बताएं शिल भक्ति पुर्वपुरी महाराज जी का जो शतवर्ष तिथि एक साल पूर्ति का उत्सव हुआ था आविर्भाव का उस समय इस इस अधम दास का ऊपर आदेश हुआ था उसका जो जीवन चरित्र जो है संक्षिप्त रूप में प्रकाश करने का क्योंकि हमारा पास डायरी फायरी कुछ नहीं दिया क्योंकि हम अगर लिखे तो हमारा नाम हो जाए हम गुरुजी का जीवन ही लिखा है डायरी फाइल ये सब गायब कर कुछ नहीं दिया जब ये ठाकुर जी का इच्छा ही है मैं तो नालायक हूँ ऐसे ही मेरा कोई झुकोता है नहीं गुरुजी का जवान से जो सुना था और थोड़ा बहुत स्केच लाइन करके एक एग्जिस्ट लेकिन वो जो गुरुजी जी का कृपा से वो जो छोटा सा जिंदगी जीवन है उसका नाम दिया था आमार किचुका था ये नाम था सतों वर्ष का पुत्रिका में निकाला था लेकिन ये पढ़ोगे तो आपका बड़ा बड़ा धक्का लगेगा हृदय में देखने में छोटा ही है अमार कि छु कथा ये, ये बोल गई क्योंकि पूरा जीवन ही तो है नहीं दिया नहीं डाउड़ी इसलिए ऐसा लिखा अमार कि छु कथा इसमें क्या आएगा सिद्धांत तो भी आएगा विचार भी बहुत विचार करके ये नाम दिया गुरु जी का हिसाब से अंतिम में जाके गुरु जी को पुरी में गया पुरी में पुरी उस समय पुरी में गुरुजी रहते थे उस समय हम गुरुजी को दिखाने के लिए अंतिम सब एडिटिंग हो गया और गुरुजी को दिखाए बिना हम प्रकाश नहीं कर सकता जाके गुरुजी तो 100 साल का उम्र है आप समझते हो 100 साल के उम्र में यह महापुरुष का जो प्रभाव है हम देख के तो पागल हो गया गुरु जी में ऐसे ही रहते क्योंकि पूरा जिंदगी ऐसा लिखते लिखते ऐसा हो गया था पूरा जिंदगी सारा दिन भर लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा करते करते हैं ऐसा हो गया था अंतिम समय में भी गुरुजी कहते थे प्रोपात मेरे को ये देखो ये कलम दिया अब ये कलम मेरा अंतिम समय तक अंतिम सांस तक चलते रहे अंतिम समय में लिखनी जो है लिखा नहीं जाता लिखते लिखते हैं ऐसा ऐसा कांपते हैं ना ऐसा ऐसा कांपते हैं वो लेखा को लेके क्या लिखा है पढ़ा नहीं जाता पढ़ा नहीं जाता लेकिन फिर भी लिखते हैं लेखा जो भी है ऐसा है कि हम जाके गुरुजी को गुरुजी बोले तुम पढ़ो तुम पढ़ो हम सुने गुरुजी ऐसा करके सुए हुए नाम कर रहे हम पढ़ते रहे पूरा सुना है सुनने के बाद आ, हाँ हूँ कुछ नहीं बताया सुनते रहे पूरा चूप आनंद से देखिए क्योंकि चेहरा देख के पता चलता है, है।, तो है गुरु जी प्रसन्न हो कि दुखी है सिद्धांत मेरा ठीक है कि नहीं चुपचाप गुरुजी सुनते रहे और चेहरा देख के लगा कि प्रसन्न है उसके बाद जब ही मेरा ये प्रसंग आया कि सारे मंदिर का जो घरी जो स्टाकऑफ हो गया इसका जो सिद्धांत तो हमने लिखा है गुरु एकदम आनंद से मारे बोरे तुम ऐसा लिखा है बहुत ऐसा हमने क्या लिखा था हमने क्या लिखा था गुरुजी जी लिखाया मैंने नहीं लिखा गुरुजी अंदर मैं मैंने कलम तो पकड़ के रखा था मैंने लिखा था पौपा जी का अंतिम समय में जब पोपा जी अंतर्धन किए तो सारे मंदिर का गोड़िया का जो जितना सारे घड़ी है वॉच है जितना सारे वॉल क्लॉक सब एक जगह स्टाकअप हो गया इसका सिद्धांत तो गुरु मेरे से लिखवाया कि मानो कि लगता है वो बाद नित्य जगत में प्रविष्ट किए जहां ई जगत का टाइम का कोई मूल्य नहीं नित्य जगत में में पहुंचे जहां नित्य वर्तमान नित्य वर्तमान काल विराजमान है गुरु जी बड़ा प्रसन्न हो सिद्धांत एकदम अंतिम में क्या कि सब दुखी होकर आए आ, उसके बाद जो है पहुंचे प्रति का प्रकाश किए अंग्रेजी बांग्ला हिंदी तो हमारा ही जो लेखा हम कम्पोज सब किए इसका ही हिंदी अनुवाद दूसरा हमारा ही अनुगत्य में किया था दिल्ली हमारा गुरु भाई साहब वो सब किए क्योंकि क्य। क्य। मेरा पास स्पेनिश भाषा भी मैंने निकाला था मेरा जो लेखन जो प्रकाश किया उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट किया ऐसा करके बड़ा आनंद हुआ उस समय मेरा ऐसा थोड़ा शरीर भी खराब हो गया था ऐसा करते करते क्योंकि क्य। उस समय अलग सा था ना खाना पीना वै कोई समय नहीं दिन भर आनंद आनंद गुरु सेवा हम हमको अभी ये सब याद आए तो आश्चर्य लगता है जो गुरु जी कौन है जो मेरा मेरा अंदर में इतना उत्साह पैदा कर दिया जब ही हम ही मेगाजीन प्रकाश करने के बाद गुरु जी का कमरे में पहुंचे आनंद का साथ गुरु जी गुरु जी जो लगता है कि गुरु जी विस्सा से उठ बच्चा का मां भी मेरे को ऐसा करके हम आनंद के मारे नाच रहा है ना तो गुरुजी विस्तार में ऐसा ऐसा कर रहा है उठ तो नहीं सकता आलिंगन किया आदर किया बहुत मैंने इतना आदर खाया गुरुजी का ये इसीलिए बंदर बन गया जितना आदर किया है गुरुजी तो बंदर बन गया बहुत आदर हमको ही दिया है बहुत आदर और हम जाने नहीं पूर्व जन्म का क्या कुछ है कि नहीं है लेकिन एक बात है गुरु का बारे में बताएं जब भी मैं कोई मेरा उम्र तो उतना नहीं था मेरे से उम्र वाले थे इसलिए जब कोई पत्त का प्रकाशन सौ तो वर्षों का नहीं पहले का कभी प्रकाश करते थे अगर बड़े बूढ़े कोई कोई उम्र वाले कोई महाराज लिखा भेजा सबका लिखा है ना तो मेरा नियम क्या मेरे को तो आपने सेवा दिया जैसे जैसे बैसासन में बैठा दिया तो मैं तो बैसासन का गुलामी कर रहा हूँ मैं तो मैं तो बहस नहीं हूं तो ऐसा ही मेरे को जब बैठा दिया संपादक का तो मेरा फर्ज क्या सबका लेखा पढ़ के देखे कहाँ कुछ है कि नहीं किया सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं तो मेरा बड़ा बेचैनी आता था जब देखे कभी किसी सन्यासी ने या किसी हमसे बड़ा है वो लेखा लिखा है उसमें सिद्धांतों का कुछ गड़बड़ लगता है अब हम कैसे एडिट करें हम छोटा है गाली देगा मेरे को मेरा बड़ा चिंता होता था ऐसा हमें एडिट करें तो प्रकाश कर दे वो बोले हमारा लेखा क्यों चेंज किया डाली देगा ना तो मेरा बड़ा हैरान हो गया मैं क्या करे गुरुजी जी का चरण का शरण लिया क्या करे यार स्थिति ऐसा है कि गुरुजी जी का पास जा जाके बार बार डिस्टर्ब करे उचित नहीं है कि गुरुजी जी लीला कर रहे हैं वो भी पूरी में है, है तो मेरा अंदर में गुरु एक विचार दिखाया एक प्रेरणा दिया मैंने क्या करता वो लेखा को लेके और जो एडिटिंग जो है एडिटिंग एडिट करके जो आया है एडिट का बाद जो आया है उसको लिखा और इनटेक्ट ओ महाराज जी का लिखा हम कुछ नहीं है एडिट करने के बाद जो सिद्धांत तो आता है ये सिद्धांत तो, और ओ महाराज जी जो लिखा बोली थे दोनों सारे एडिट करने के बाद पूरा किताब को लेके श्री को से महाराज के पास पहुँच जाते संतो महाराज बड़ा प्यार करते थे हमको बड़ा उत्साह देते थे ऐसा ही बात बोलना हरिकथा ऐसा ही बोलना चेंज नहीं करना कोई अगर भगा दे तो भाग जाना चले जाना लेकिन कथा को चेंज नहीं करना ये सब महापुरुष का आशीर्वाद है मेरा यही बोलना अगर किसी को पसंद हो तो सुने नहीं तो चले जाओ संतो महाराज बोलते थे अंतिम समय था इतना प्यार करते थे लेखा भी है उसका चिठी भी है जो जो आशीर्वाद किया था सूर्य में मैं था जो आशीर्वाद किया था संतो महाराज वो मेरा जिंदगी में सच्चा हुआ जो जो लिखा लिखा था धाम सेवा का बारे में तुमको ये करना सब बाद में देखा सब सच्चा हो गया वो महापुरुषों का बानी ऐसा है अंत में क्या कि हम महाराज जी के पास जाके महाराज जी पर बोलो कैसे आना पड़ा बोले महाराज जी एक बात है आप विस्तारा में रहो हम थोड़ा सिद्धांतों का बात हम आपका था आपको पूछे हाँ हाँ हा, पूछो पूछो भले दो सिद्धांत हम बताएंगे एक तो एक सिद्धांत एक बताएंगे वही सिद्धांत को ठीक है कि नहीं बताना और दूसरा एक सिद्धांत तो बल ये ठीक है कि नहीं ऐसा महाराज जी बोला हाँ बोलो अच्छा ये लिखा पढ़ना वो जो इंटैक्ट लिखा है उसका जो लिखा है पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन ये पढ़ते पढ़ते महाराज जी जिस जगह सिद्धांत तो हुए ऐ कौन लिखा ये अब महाराज जी तो नाम नहीं बताएंगे लिखा है कोई ले, चलेगा नहीं सद्धांत अच्छा महाराज ये सिद्धांत तो अगर हो कैसा है बोल के महाराज जी का बाद चेंज किया हुआ सिद्धांत हाँ ये ठीक है ये चलेगा तो हमने हमारा अंदर में अभी हौसला आया थोड़ा बल आया कि महाराज जी बोला अंतिम में जाके एडिट करके उसी को ही प्रकाश कर दिया और ओ महाराज मेरा ऊपर गुस्सा हो गया आपने क्यों चेंज किया मेरा हमने चेंज नहीं किया देखो हम तो आपका छोटा है बहुत संतो गुस्से महाराज के पास गया था आज चेकअप किया बोले इसे तब तब तो यार कोई बात नहीं बोला ऐसा गुरु जी मेरे को प्रेरणा देते दे थे दे कि कैसे बांचना है आक्रमण से कैसे बचना है कैसे कैसे क्या करना है ये सब गुरु जी सिखाया था अंतिम समय तक के महापुरुष जो है कितना बाकी है कितना रात जो है सोया नहीं बहुत बहुत सारे ए दिन पे दिन सोया नहीं सब जितना सारे भारतीय महाराज जी है ये सब है ये सब साक्षी है देखिए गुरु जी सोए नहीं पूरा रात बैठ के लिखते रह लिखते रह लिखते रह ऐसा प्रभाव है और अंतिम में जो कोई भी आए महाराज आप अभी सोए नहीं रात दो बज गया हाँ अभी सोएंगे अभी सोएंगे फिर कोई आदमी अढ़ाई तीन बजे उठे महाराज अभी सोए नहीं आ अभी सोएंगे तो। बाद अंतिम में अ आरती का घंटा हो गया आज हो गया ठीक है ये जो सेवा में तन्मय भाव आदमी जो गुरुजी सेवा क्या चीज़ है इसको समझाया आम आदमी समझता है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना बड़ा बड़ा भोजन पानी भंडारा इसको ही सेवा भक्तिपूर्ण पूरी शिव महाराज जो सेवा किया उसको बारे में किसी का ध्यान नहीं क्योंकि मोटा आदमी जो है मोटा बुद्धि वाले वही समझता है उसको ध्यान नहीं है ये कितना बड़ा गुरु सेवा है वो जानता है बड़ा बड़ा सब व्यवस्था कर दो सब सब वो गुरु सेवा हो गया तो इसके द्वारा मैं प्रमाण किया बहुत आदमी जो है भक्ति प्रमोद पुरी श्री महाराज इतना बड़ा महापुरुष है फिर भी महाराज जी को उपेक्षा किया है बाहरी दृष्टि में कि पैसा नहीं है शिष्य नहीं है मुख में जवान पे बोला नहीं लोग का तो आचरण के द्वारा ऐसा प्रमाण होता कि महाराज जी को क्या है कुछ नहीं है बाद में ठाकुर जी उसको चका दिया जो लोग किया था उसको तो गया भजन तो नहीं होने किसी का भजन नहीं किसी का भजन नहीं जहां जहां गुरु जी का थोड़ा बहुत अवहेलन हुआ वहाँ कुछ नहीं शांति नहीं है हम नाम नहीं बताएंगे वो सब सोसाइटी में शांति नहीं खून खराबा चल रहा है हम नाम नहीं बताएंगे वो सब सोसाइटी में शांति नहीं है जो जो गुरु महाजी को थोड़ा अवहेलन किया है अंतिम समय में जाने का पहले ठाकुर जी चौचन्य महापुर देखा या देख तो लोग ये महापुरुष को ऐसा किया तमाम दुनिया में उसका नाम फैल गया चारो चाहे अमेरिका जाओ फ्रांस जाओ इटाली जाओ कहीं भी जाओ पृथ्वी का कोने कोने ये महापुरुष का नाम है किताब है सब कुछ और पैसा नहीं है सोचता है वैष्णवों का विष्णु पैसा देके क्या करे कोई सेवा है तो इच्छा है तो कर दो जिसका अंदर में सेवा का रुचि है वो खबर लेता महाराज जी ये सेवा करने जाता है रुचि है तो कर दे ऐसे रुचि नहीं है तो ना करे अंतिम में क्या हुआ अंतिम में क्या हुआ, में क्या हुआ बोलो सिदरको से महाराज का क्या हुआ महाराज निस्किन चलते एक धूप काठी को तीन टुकड़ा करके सुबह में दोपहर को रात एक धूप खरीदने का भी पैसा नहीं सेवक आके गुरुजी को बोलते गुरु जी आज क्या रसोई होगा क्यों बोला आज तो एक्चुअली कुछ नहीं है क्या रसोई करें आज तो सिद्धर गुस् महाराज बोले गुल्लर का पेड़ है ना डुमुर गुल्लर का पेड़ है वहां से थोड़ा गुल्लर ले आओ गुल्ला उतार के ले आलू तो है ना आलू थोड़ा है बस उसी का रसा बनाओ दाल तो थोड़ा है ना उस रसा बना के भोग लगाओ ये जो जिंदगी छ मेरा कहने का मतलब है वो सब जिंदगी गया अभी खीर परी पूरी कचौड़ी मालपुआ कुछ भी खाओ लेकिन हृदय में कोई सेटिस्फेक्शन है नहीं क्योंकि वस्तु में कोई शांति नहीं भाव में शांति है देखो कितना खाना पीना कितना वैभव है लेकिन आज शांति नहीं है लेकिन उस समय में महापुरुष का सामने बैठकर सुरा कीर्तन सुने सोरा हरिकथा सुने क्या फोर्स क्या बल आता था हमने देखा आश्चर्य आज हमारा व्यासासन में बैठ के ऐसा हम हमारा चिंता ना रहा है कि एक 100 साल का 100 साल का ऊपर उम्र है बिस्तरा में ऐसे है उठ नहीं सकता लेकिन वो महापुरुष विस्तार में है अपना कमरे में भजन में लेकिन इसके द्वारा सारा पृथ्वी में प्रभाव फैला हुआ है वो महापुरुष एक जगह बैठा हुआ लगता है कि एक विस्तारा में लेकिन वो कितना प्रभाव हमारा अंदर में फैल रहा है सब कोई का अंदर में एक जगह बैठे बैठे हाय राम लगता है कि गुरु बैठा है कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वो बैठे बैठे हम आश्चर्य है मठ में जैसे आनंद का लहर है गुरु ये है गुरुजी है कुछ नहीं तो मैं तो सब कुछ है आनंद का लहर आनंद का बार आ गया बार इतना आनंद और जब अंतिम समय में ऐसा ऐसा आ, 98 इयर्स ओल्ड 99 सब 97 सेवन है उन्नीस सौ में क्योंकि गुरुजी का आविर्भाव हुआ था आ, आ, क्या 1898 एट्टीन हंड्रेड नाइन्टी एट अठारह सा और तिरोभाव हुआ देखो निन्यानबे मतलब तिरानब्बे में पूरा साल पकड़ लो, 2000 इस पकड़ क्योंकि जिस कार्तिक महीना में गुरुजी मेरे को ये बेच दिया था ये अधम को आश्चर्य है गुरुजी जी ये अधम को गौड़ीय समाज का सबसे बड़ा भजन का जो विप्रलम्ब भाव का जो टॉपमोस्ट पीठ है उसका नाम है नीलाचल क्षेत्र भक्तिम ठकुर बताए उसी नीलाचल क्षेत्र में पूरा रात गुरुजी जी जागा था रास पूर्णिमा का और हम भी जागा था पूरा रात माला करते रहे और उसके बाद मेरे को अकेला बुलाकर ये बेच दिए बहुत मजा भी किए और उसके बाद ही चला गया दिया बेस उसके बाद ही एक देर महीना बस उसके बाद तो आप तो देख रहे हो तो। अंतिम मेरे को बेच दिया बस आश्चर्य बात है अंतिम लीला प्रकाश की थोड़े दिन रहा तो आश्चर्य के बाद मैं वहाँ सोचते रह गए कि कैसा कीपा है देखो इसके बाद जो है इसी आस्ती का तिथि एक साल रहा मेरे को देने का बाद तो, तो समझो कि एक साल नेक्स्ट इस कार्तिक महीना में रास पूर्णिमा का दिन दिया और नेक्स्ट रास पूर्णिमा में चला गया बड़ा आश्चर्य की बात है पूरा जिंदगी दिखाया अंतिम समय तो कम से कम एक एक साल होगा एक साल की छः महीना आठ महीना गुरुजी के कमरे में अमेरिका से एक आदमी पूरा कैमरा लगा दिया था पूरा दिन गुरुजी क्या कर रहा है उसी उम्र पे घर में बैठ के क्योंकि घर बंद है कैमरा में पूरा लगा हुआ है किसी को पता नहीं था छोटा सा कहाँ मिसिंग लगा दिया था पूरा अब उसीलिए इंटरनेट इंटरनेट में, इंटरने में गुरुजी का ये सब देखने को मिलता है क्या कर रहा है पूजा कर रहा है रो रहा है ये सब अंतिम समय में जाने का समय में असुस्थ लीला प्रकाश किया अस्थ लीला प्रकाश करने का बात क्या हुआ वाह जो है उसको कलकत्ता में ले आ गया कलकत्ता में कलकत्ता में नर्सिंह हुआ आदि सब इस समय असुस्थ लीला की लेकिन पूरा रास्ता जो है जो है आते आते कीर्तन कर रहा है माला कर रहा है खाली हाथ कुछ नहीं है माला कर रहा है जिंदगी का और पूरा तमाम अंतिम समय हम देखा ये क्या प्रभाव है पूरा रात को कैसे भजन करते रहते देखने में लगता है कि सोया हुआ है पूरा रात ऐसा और जब गुरुजी जी किए तो उस समय में भक्तिवल्ल अ शिला भक्ति अत चित्व को महाराज जी का साथ वृंदावन में थे महाराज जी मेरे को बुलाए अचानक साढ़े तीन चार बजे हमको बुलाया बोले महाराज आपको बुलाया हम बुला रहे इतना छुबे चार चार बजे सुबह साढ़े कोने वृंदावन में चार बजे मतलब बहुत बुलाया कमरे में लाया आंखों में आंसू लेके बोला शिला महाराज जी गुजर गया आपका गुरु जी हाँ गुरुजी जी गुजार गए ऐसा बोले हम तो पागल हो गए सुनने के बाद क्या किया अपना कमरे में गया जो और अपना कुछ नहीं है जो छोटा मोटा जो कपड़ा है वो लेके बुद्धि काम नहीं कर रहा दौड़ के एकदम हम मथुरा स्टेशन में गए और बुद्धि काम नहीं किया पैसा लिया कि नहीं कोई पैसा तो है ही नहीं है पैसा क्या ले हाँ, समय गया उधर जाने का बाद मथुरा में दिमाग काम नहीं कर रहा किसी ट्रेन में चढ़ गया चाहे का पहले हिंडोन आया हिंडोन बोल के स्टेशन आया हम ये कहाँ जाए अभी तो उल्टा रास्ता जाए बाबा आप कहाँ जाओगे हम ये नहीं जाएगा उतर जाओ दिमाग भी काम है हिंडन में उतर गया उतर के बोलो है काम का टुंडला जाओ आपको काल का मिल जाएगा अभी टूडला जाए कैसे और एक ट्रेन पकड़ा फिर दूसरा जगह आया से ठाकुर जी का पास एक साधन है एक आदमी हमारा साथ था आ, वो बहुत प्यार करते थे वही दिया किराए फिराए जो कुछ जाके तुरंत एक गाड़ी मिला वो हमको टूडला स्टेशन में पहुंचा दिया टूडला स्टेशन में जब ही हमारा गाड़ी वो जो गाड़ी पहुंचा ऑटो फोटो, फोटो जो भी आई याद नहीं पहुंचा तो देखा उधर अनाउंसमेंट हो रहा है हैं कलका मिल्ज कमिंग प्लेटफॉर्म नंबर दिस बस हम भी प्रवेश किया और बोला कलका मल इंस उस प्लेटफॉर्म पर हम जाके गया काम नहीं कर रहा दिमाग काम नहीं कर रहा इतना भीड़ है रिजर्वेशन तो है नहीं क्योंकि पहले से कोई व्यवस्था है जोर जोर से चढ़ गया आ, लोकल में क्या करें और पूरा आके उस दिन लगता है कि लगता है कि रॉकेट का माफी चल रहा है कोई लेट तो दूर की बात है वो माने बिफोर टाइम चल रहा ट्रेन ऐसा कैसे वर्धमान को उतारे उतारने के बाद उधर से गाड़ी पकड़ा नवद्वीप पहुंचा और गंगा में जाके शिव मंदिर में तो शिव मंदिर है क्षेत्रपाल से दंडोवत किया उधर अपना सामान को रखा नहा उसके बाद करके दौड़ के गया गुरुजी का उधर देख देखे गुरु जी को लेकर नीलाचल से आया पहले तो थोड़ा ट्रीटमेंट हो गया था कलकत्ता में वेल व्यू उसके बाद पुरी में ले गया था पूरी में उस... पूरी में नीलाचल क्षेत्र में गौरंग महापुर का जब विप्ल के अंत तो ध्यान के स्थान उधर ही सोरी छोड़े वहां से लाते लाते गुरुजी भी लाए हम भी पहुंचे हम बोला आश्चर्य की बात है देखो ना तो किराए का पैसा है ना तो कुछ या सहारा है कुछ नहीं है। गुरु अगर चाहे तो दर्शन दे तो हो सकता बहुत आदमी प्लेन में आया प्लेन तुरंत एक्स्ट्रा पैसा दे प्लेन में आया उसका भी दर्शन नहीं हुआ क्योंकि दोपहर को बारह बजे तक अपेक्षा किया जो आया तो आया नहीं तो फिर समाधि दिया समाधि देने के बाद अब तो सोचते रह गए क्या किया जाए गुरुजी तो चले गए उसके बाद जो है समाधि देने का बाद हम समाधि के सामने बैठ गया समाधि के सामने बैठ के चिंता करते रहे अब क्या करें हम हमारा जिंदगी में क्या होगा गुरु उस समय कोई नहीं है सब समाधि काचा समाधि है सब चले गए भोजन में अंडारा हो रहा है सब उस समय में मैं समाधि के सामने चुप बैठ गया और चिंता करते रहे मेरे जिंदगी में क्या होगा तो गुरुजी उस समय कुछ प्रेरणा दी उसके बाद गुरुजी का जो प्रसाद है भोग ओ ओ मिला था अभी भगवती का चा किया था